My name. All in love. Amnip. आज आपके समक्ष सोच क्या लिखा हुआ है निरीक्षण करके देखा जाए तो प्राय व्यक्ति का प्रेम प्यार रुचि जितनी लौकिक वस्तुओं के साथ है उनमें है उतने की में नहीं वास्तविकता यह है कि लौकिक वस्तुओं का जितना स्तर है उनकी योग्यता है उनका उपयोग है उतना उनसे हम प्रेम करें उनसे हम लाभ उठाएं ये चीज है पर जहां उपासना भक्ति प्रेम उत्कर्ष ईश्वर के प्रति जितना व्यक्ति का होता है होना चाहिए वो वो उसके साथ साथ भी रहना चाहिए अर्था इन हम काम लेते हैं इनका मूल्य बेटे पोते परिवार से प्रेम है बहुत अची बात है परन्तु जितना प्रेम जितना जनाकर्षण जितनी रुचि ईश्वर में जो है होनी चाहिए वो नहीं होती है एक गांव और एक मुख्य और एक कैज कितनी बात हो गई बात एक अथवा यो कहो एक मुख्य और दूसरा कौन और तीसरा क्या दो कार्य अच्छे हैं और उनमें दोनों में दो से एक मुख्य है एक गौण है और एक तीसरा कार्य ऐसा है जो कि हे है छोड़ें अब इसको हम चार विभाग यह बना सकते एक दो समान और एक गौन एक मुखे दो समान और एक क्या एक माता पिता के, के दो पुत्र हैं दोनों योग्य हैं योग्यता ठीक है बुद्धि ठीक है आज्ञा का पानी समान करते हैं तो ये कैसे हैं इनका उपकार हम करें हम इनको सुयोग्य बनाना चाहते इनका सब प्रबंध करें तो दोनों को कैसे करेंगे हम समान रूप से करें या नहीं करेंगे नहीं? करें। करें। उनमें से एक जिस तरह का बहुत आगे योग्यता उसकी बहुत आगे वो इतना नहीं कर पा रहा और बताने पर भी इतना नहीं करता अब उन दोनों में से हम इसका अधिक सहयोग करेंगे उसका अधिक करेंगे वो मुख्य हो गया वो गांव यू सोचो एक बच्चा तो यहां पढ़ता है वो एक दो दिन नए विद्यालय में जाए तो भी बात कुछ नहीं एक ऐसे स्तर पर पढ़ता है एक दिन की न जाए तो मैं हानि हो जाए ऊंचे स्तर पर पढ़ता है तो वहां पर बच्चे का जो है पालन पोषण के थे, थे गौण बन जाए उसके प्रबंध वो मुख्य बने और चौथी बात को तो आप जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए डाके नहीं मारने चाहिए झूठ नहीं खोलनी चाहिए ये काम कैसे हैं तो एक कृषि से सोचो एक कार्य मुख्य है एक कार्य गौण है एक कार्य छोड़ेंगे तीन विभाग नहीं भाग बन पर कहीं कहीं दो समान आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति भी होती है दोनों समान रूप में देखने पड़ते हैं उसको मत भूल जाना बूलझाना इस संसार के अंदर जो व्यक्ति तीनों विभागों को अच्छी तरह से नहीं जानता वो सफल नहीं हो पाता हम जिन कार्यों को करते हैं पूरे के दो भी कार्यो दो भाग करने ही पड़ेंगे। ये काम हैं का और ये काम अच्छे हैं लाभप्रद हैं जो व्यक्ति ऐसे नहीं जानता वो सफल नहीं नी ईश्वर को मानने जानने जाने ईश्वर के आदेश को धर्मे हों मे विभाजन आवश्यक है जो ईश्वर को, को नहीं जानते नहीं मानते उनके धर्म कर मनमाने होते हैं इससे क्या समझ में आया जो लोग ईश्वर को नहीं जानते नहीं मानते उनके धर्म संविधान मन मानेंगे जैसा मन में आए वैसा संविधान जिसको अच्छा मानना वो अच्छा मानेंगे बुरा मानना वो बुरा मानेंगे कोई बात मनवा दो उनकी दृष्टि है पर ईश्वर को मानने वाले और कर्मों का फल अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा मानने वाले के लिए ये आवश्यक है कि यह बुरा यह अच्छा निर्वाचन करना पड़े फिर अच्छे कर्मों में ही प्रधान, भी प्रधान गौण मुख्य और गौण का विभाजन करना पड़ेगा गृह मले गये गृहशास्त्र मुख्य है या ईश्वरी प्राप्ति मुख्य हैनो काम अच्छे कोसाख्य निश्चयि बात नी मोया सत्य का आज तो तु हृदय गुरे पूषा जाया सिद्धांत में पूछने की आवश्यकता नहीं आप सब जानते कैसे सुनते आप बतलाओगे ऐसी हैं बतलाएंगे क्या बात है गृहस्थ आश्रम मुख्य है या ईश्वर की प्राप्ति मुख्य है हमसे पूछेगा संन्यास आश्रम मुख्य है या ईश्वर की प्राप्ति मुख्य है मैं ये कहूंगा कि ईश्वर की प्राप्ति मुख्य है संन्यास आश्रम मुख्य हे ये ब्रह्मचारी पढते है ब्रह्मचारी आश्रम मुख्य ह ईश्वरी प्राप्ति मुख्य है बाण प्रश्रम है दयालुजि तया बाणपमख्य ईश्वरी प्राप्ति मुख्य है ये तुलना इसलिए की जा रही है आश्रम अपने स्थान पर अच्छे हैं इनके धर्म है कर्तव्य है। वो करने चाहिए पर इनमें से आश्रम साधन है ईश्वर साधे है आश्रम के कर्तव्य हैं वो साधन है ईश्वर प्राप्ति साधे है जो हम कितने भी कर्म करते हैं यदि उसमें साधन और साध्य को इस प्रकार से न सोचा जा जाए तो व्यक्ति विफल हो जाए एक व्यक्ति बीस पच्चीस वर्ष प्रवेश सर्तव्यता लाखो रमाता बा पालन करता है, समाज के कामीकता ईश्वरप्राप्तिशेष काम न ये बहु कुल्मा अक भ अता बोलता भी अच्छा ह लिखता अपति पा स्थल ईश्वर प्राप्ति के लिए मुख्य नहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई पर्यटन नहीं उसका जो ये आश्रम है ये जो है उसने मुख्य जो साथी था उसको छोड़ दिया इसलिए ये भी हानिकारक इसी प्रकार से बानपरस्थ और इसी प्रकार से सिन्यास अब सुनना लिए कि हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं रखना चाहिए परस्पर प्रेम करो आपस में प्रेम बेटे पोते से भी उचित प्रेम पर जहां प्रेम की तुलना होने लगती है उस समय ईश्वर का जो प्रेम है वो सबसे अधिक होगा अब मैं आपको आतंकी स्थिर की दृष्टि से पूछू ये बताओ गृहसी लोगों सच बोलना सिद्धांत रूप में नहीं प्रेम पुत्र से भी है और प्रेम पत्नी से भी है और प्रेम ईश्वर से भी उसका होगा कुछ आस्थिक का आप ये बताओ अधिक पुत्र से प्रेम है या ईश्वर से हाँ तो अब पता चल गया ना आपको पता चल गया है कि प्रेम तो दोनों ही से होना चाहिए पर उसकर्ष प्रेम इसकी तुलना में प्रेम मुख्य प्रेम ईश्वर का है और पुत्र का प्रेम कौन पति पत्नी का प्रेम रहना ही चाहिए पर जहां दोनों की तुलना आए और दोनों मुकाबले में आगे खड़े हो जाए एक और पत्नी खड़ी हो एक और एक ईश्वर तो कौन सा पहले प्रेम करो तो ये दोनों बातें ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करते रहते ध्यान देना ये बात सब जगह व्यापक रहती है एक विद्वान एक विद्यार्थी खूब पढ़ता है और प्रथम कक्षा को पार लाता अंकों को पर याद रखना उस विद्यार्थी के सामने प्राय सबको एक आद को छोड़िए वो जितने अंकों की प्राप्ति उपलब्ध थी आगे आने में जितना उसका प्रेम है अंकों की प्राप्ति में उतना प्रेम ईश्वर की प्राप्ति में नहीं ये भूल व्यापक और नीचे से देखिए ऊपर तक रहते और वेद इसका खंडन करता ऋषो अक्षरे परमे ब्रोमन यश्म देवा अधिक निषेध ये तम ऋषा कर यह इसे समाप्त इसमें इस लोगों की मान्यता का इस स्तर का इस व्यवहार का खंडन किया एक बात है यह कन्न देता है किम रिता कर सारी बातें कहेंगे बात कही के जो ईश्वर को नहीं जानता ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता वो चारों वेदों को पढ़ के उनका व्याख्यान करके पास कार बन करके वो क्या करेगा बेकार उनके एक संकेत दे दिया वेदन चारों वेदों को पढ़ के चारों वेदों की व्याख्या करके सब प्रकार से पढ़ा करके भी व्यक्ति कोई लाभ से अन्वित नहीं होता लाभ को प्राप्त नहीं करता उसका व्यर्थ है वेदों का पढ़ना इसी प्रकार से क्या है बताओ जितने संसार के काम करता है वह सारे के सारे सब व्यर्थ बेकार में व्यर्थ यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं करता धन संपत्ति परिवार आश्रम अध्ययन अध्यापन राजनीति सब व्यर्थ वेद का निर्णय है ये यह तेता है जो यह कार्थ है यह जो तक ईश्वर को नहीं देता है नहीं जानता है। किम क्या रिजा करी सके रिजा भी पढ़ के वो क्या करेगा पत्थर फाड़ेगा क्या तोड़ेगा क्या कुछ नहीं बेकार है उन्हें तो ई सी चीज आप बेकार हैं या नहीं है यह तन्य देता है <laughs> प्राप्तिता वो गृह शब्दाि क्याेग्यासी बनके क्या ब्रह्मचारी बनक क्या राजा बन करेगा, धन कमाके क्याू होना ये वेद मन्त्र कहो सुनो यद् अग्नि श्यामय है त्वं क्या का अग्नि कौन् बोलो अग्नि अग्नि अग्नया हा अबोधन में क्या बने अद्य हो अग्नि तो याद न हो या ये भी न याग्यानि एक व्यक्ति बी रोचकवाद बताय बीसमो देशे आसकुके गीता पता नी बना सुनास्तु सुनाय सुना क्या बताओ भाई जिसको याद है प्रार्थना मंत्र उनका मुझे याद है खूब अच्छी तरह याद है अच्छा पूरे आगे आर्थिक आता है मुझे उनका अच्छा सुनाओ जी क्या था बात क्या है ना ना एक और मंत्र है ना ना खेरे ओ हिरन्य सम व्रत ताग्रे मया गीता कम, कम आ, घर फर समव्रत ताग्रे वो कहता इतना ही नहीं मुझे अर्थ नहीं आदेश कहा अच्छा अर्थ भी सुना अर्थ तो पंडित जी बहुत सरल है हिरण्य कहते है सोने को हां बिल्कुल ठीक है हिरण्य कहते हैं अर्थ यह है हे सर हिरण्य घर भर हे, हे परमात्मा हमारे घर को सोने से भर के हिरन्य घर भर सम हम बता आपको भी ऐसा ही मंत्राद हिरण्य घर भर तो अग्नि शब्द है ना यहां पर यद अग्नि अलग कर दो अग्नि संबोधन में अग्नि हे अग्नि प्रकाश रूप है श्याम श्याम क्या है सियाद श्याम रूप करते है हैं ना साम श्यू और श्याम यद अग्नि श्याम अहम स्वम ये दसी के है हां हे अग्नि यदि यदि श्याम कम मैं तू हो जाऊ में जी बी बात है क्या कहता है उपास्यक क्या बोल रहा है यदि अग्नि श्याम हम कुम जी बीजे प्रकाश स्वरूप ईश्वर मैं तू बन जाऊं एक सी बात तुम वाचा हम अथवा तू मैं बन जा ये बड़ी कठिनाई है ईश्वर के दी यही बात तुम्हारे एक मैं तू बन जाऊं हां तक तो ठीक है ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ा उन्होंने कहा मैं तू बनिया और जब ये कहा जी उन्होंने यही श्र तू मैं बन गया तो उसी कंगाल और उत्तरी कर उसको गले सताएंगे ईश्वर कैसे बन जाए तुम वा हम है हम तू या मैं बन गया शु थे सत्या आठ विषय थे तेरी जितने आशीर्वाद हैं तू जीवों की जो इच्छा पूरी करना चाहता है शिव क्या क्या शिव हाँ जी बोलो क्यू श्याक, श्यू ते तेरे ठीक है न ई है इस दुनिया में आशीष है तेरे आशीर्वाद पूरे हो जाए हो गया ठीक है हो गया क्या हुआ ये प्रकाश स्वरूप ईश्वर मैं तू बन गया हूं और तू या मैं बन गया तो तेरे सारे के सारे आशीर्वाद सफल हो जाएंगे ठीक है याद रखो ये उत्कृष्ट प्रेम बनता नहीं कभी ये सोच लोगे मैं ईश्वर बन जाता हूं या ईश्वर मैं कोई नहीं बनता मेरे बने बना है सदा ना ईश्वर जीव बनता ना जीव कभी नहीं बनता बनने का प्रसंग ही नहीं है बनते ही नहीं दोनों कभी ये उत्कृष्ट प्रेम की भावना है भाषा विज्ञान को जो नहीं जानते हो तो ये याद के शुरुआती में जो है वो दोनों गुरु के एक हो जाते हैं पिंड का पिंड जैसे लड्डू बन जाता लड्डू का मुंह म पानी आना आ जाएगी गुड्डा तो रोक भी नहीं सकता उसको ये मुश्किल है ठीक है आ समझ में क्यों नहीं आ गया तो मैंने क्या बोला था वो वो क्या लेखरक्या